महाभारत पर्व शांतिपर्व अष्टच्शद सात्विक धर्म की उपदेश परंपरा तथा भगवान के प्रति ऐका भाव की महिमा जन्मे जय उच अहो हे का भगवान भगवान् विधि प्रयुक्ता च चृहणाती भगवान स्वयं जन्मेजय ने कहा भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले सभी भक्तों को प्रसन्न करते और उनकी विधिवत की हुई पूजा को स्वयं ग्रहण करते हैं यह कितने आनंद की बात है ये तो दग्धेन्धनालोकेण्य पाप विवर्जितायादिष्टा पारंपरिया गति संसार में जिन लोगों की वासनाएं दग्ध हो गई है और जो पुण्य पाप से रहित हो गए हैं उन्हें परंपरा से प्राप्त होती है, है। उसका भी आपने वर्णन किया है। चैवते चतुर्थ गुरुषोत्तम एकांति नम पदम जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वे साधु पुरुष अनिरुद्ध प्रद्युम्न और संकर्षण की अपेक्षा न रखकर वासुदेव संयक चौथी गति में पहुंचकर भगवान पुरुषोत्तम एवं उनके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं नूनम एकांत धर्मोयम श्रेष्ठो नारायण प्रिय अगत यद्यं हरि निश्चय ही यह अनन्य भाव से भगवान का भजन रूप धर्म श्रेष्ठ एवं श्री नारायण को परम प्रिय है, क्योंकि इसका आश्रय लेने वाले भक्तजन उक्त तीन गतियों को प्राप्त न होकर सीधे चौथी गति में पहुंचकर कर अविनाशी श्रीहरि को प्राप्त कर लेते हैं सहोपनिषद ये चापी यति ते विशिष्टा गति काम नृणाम जो ब्राह्मण उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का भली भाति आश्रय उनका विधिपूर्वक स्वाध्याय करते हैं तथा जो सन्यास धर्म का पालन करने वाले हैं इन सबसे उत्तम गति उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं क्य स धर्म कथित एकांतिनाम चुकाचर कदाचोत्तान्मे संशयम सिंधे परम कौतूहल भगवान इस भक्ति रूप धर्म का किस देवता अथवा ऋषि ने उपदेश किया है अनन्य भक्तों की जीवन चर्या क्या है और वह कब से प्रचलित हुई मेरे इस संशय का निवारण कीजिए इस विषय को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है समूह पोढ़ सुनि के सुबोर्मृे अर्जुन चीता भगवता स्वयं वैश्यंपाण जी ने कहा राजन जिस समय कौरव और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने डटी हुई थी और अर्जुन युद्ध से अनमने हो रहे थे उस समय स्वयं भगवान ने उन्हें गीता में इस धर्म का उपदेश दिया अगतेश्च अगत्य वह पूर्व से कथिता मया धर्मो वही दुर्विज्ञ योग मैंने पहले तुमसे गति और अगति का स्वरूप भी बताया था यह धर्म गहन तथा अजितात्मा पुरुषों लिए दुर्गम है सम्मेदे न पुरैवादे युगे कृत नारायण स्वये राजन यह धर्म सामवेद के समान है प्राचीन काल के सतयुग से ही यह प्रचलित हुआ है स्वयं जगदीश्वर भगवान नारायण ही इस धर्म को धारण करते हैं महाराज महाराज नारद महाभाग कृष्ण पुत्र युधिष्ठिर ने ऋषियों के बीच में महाभाग नारद जी यही विषय पूछा था उस समय श्री कृष्ण और भीष्म भी इस विषय को सुन रहे थे गुरु नाच मैं आप यथा तत्कथित तारदी न तथा सुनो निपश्रेष्ठ मेरे गुरु व्यास जी ने और मैंने भी यह विषय कहा था परंतु वहां नारद जी ने उस विषय का जैसा वर्णन किया था उसे बताता हूँ सुनो यदा सिन्मान जन्म नारायण मुखोदगतम ब्रह्मण पृथ्वी पाल तथा सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी का मानसिक जन्म हुआ था उस समय साक्षात नारायण ने उन्हें धर्म का उपदेश किया था भरत नंदन नारायण ने उस धर्म से देवताओं और पितरों का पूजनादि कर्म किया था फिर फेनप ऋषियों ने उस धर्म को ग्रहण किया वै खानसा धर्ममे वै खान तथे पुनः फेनपों से, फेन से वैखानसों ने उस धर्म को उपलब्ध किया उनसे सोम ने उसे ग्रहण किया तदनंतर वह धर्म फिर लुप्त हो गया यदा से चाक्ष जन्म दी रुद्राय राज नरेश्वर जब ब्रह्मा जी का नेत्रजन द्वितीय जन्म हुआ तब उन्होंने सोम से उस नारायण स्वरूप धर्म को सुना था राजन ब्रह्मा जी ने रुद्र को इसका उपदेश दिया ततो ुगे निपलखल नरेस्वर तत्पश्चात योग निष्ठ रुद्र ने पूर्व काल के कृतयुग में संपूर्ण बालखिल ऋषियों को इस धर्म से अवगत कराया तदंतर भगवान विष्णु की माया से वह धर्म फिर लुप्त हो गया तृतीय ब्रह्मणो जन्म जद्वाचि महत स धर्म संभूत स्वयं नारायण नृप जब भगवान की वाणी से ब्रह्माजी का तीसरा महत्वपूर्ण जन्म हुआ तब फिर साक्षात नारायण से ही यह धर्म प्रकट हुआ सुपर्णो नाम तम ऋषि प्राप्त पुरुषोत्तमात्पा बही सुतप्ते तबे न सुपर्णनामक ऋषि ने और मनोनिग्रहपूर्वक भली भांति तपस्या करके भगवान पुरुषोत्तम से इस धर्म को प्राप्त किया सुपर ने प्रतिदिन इस उत्तम धर्म की तीन आवृत्ति की थी इसलिए स्मृत इस या धर्म को यहाँ त्रिष्पर्ण कहते हैं ऋग्वेद पाठ पठित्रतमेहित्वरम सुपर्णाचाप्यधिगत धर्म एव सनातन वायुना द्विपदा श्रेष्ठ कथित जगदायुषा यह दुष्कर् कर्म ऋग्वेद के यह दुष्कर धर्म ऋग्वेद के पाठ में स्पष्ट रूप से पढ़ा गया है नरश्रेष्ठ सुपर्ण से उस सनातन धर्म को इस जगत के प्राण स्वरूप वायु ने प्राप्त किया वायु सकाशाप्त विघसा भी ततो महोदधि वह वहां धर्म उत्तम अंतर्दे तथो भूजो नारायण समात वायु सेघसासी ऋषियों ने इस धर्म का उपदेश ग्रहण किया उनसे महोदधि को इस उत्तम धर्म की प्राप्ति हुई तत्पश्चात यह धर्म फिर लुप्त होकर भगवान नारायण भी विलीन हो गया यदा भूय श्रोणजा महात्म ब्रह्मण पुष व्या जब पुनः भगवान के कानों से महात्मा ब्रह्मा जी की चौथी बार उत्पत्ति हुई तब जिस प्रकार इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था वह बताता हूँ सुनो जगत स्रष्टुमना देव हरिणारायण स्वयं चिंतया मास जगत सर्ग करभु साक्षात भगवान नारायण हरि ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से एक ऐसे पुरुष का चिंतन किया जो संसार की सृष्टि करने में पूर्णतः समर्थ हो अथ चिंतस्त कर्णाभ्या पुरुष स्मृत प्रजा सर्ग करो ब्रह्म तमवाच जगत पतिज प्रजा पुत्र सर्वा पाद पादत कहा जाता है चिंतन करते समय भगवान के दोनों कानों से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ वही प्रजा की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा हुआ जगदीश्वर नारायण ने ब्रह्मा से कहा बेटा तुम तो अपने मुख से लेकर पैर तक के अंगों से समस्त प्रजा की सृष्टि करो सात्वतम उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा और तुम्हारे भीतर तेज और बल की वृद्धि करता रहूंगा तुम मुझसे इस सामक धर्म को ग्रहण करो और उसके द्वारा विधि पूर्वक सत्युग की सृष्टि करके उसकी स्थापना करो ततो स्थ सहित नारायण मुखोम तदन ब्रह्मा ने भगवान हरि को नमस्कार किया और उन्हें नारायण देव के मुख से प्रकट आरण्यक रहस्य तथा संग्रह सहित उस श्रेष्ठ धर्म का उपदेश ग्रहण किया उपदेश तथो धर्म ब्रह्मणे मृत तेजे तम करतायु धर्माण कर्म संगीतम अमित तेजस्वी ब्रह्मा को इस धर्म का उपदेश देकर उस समय भगवान ने उनसे कहा तुम निष्काम भाव से सारे कर्म करते हुए युग धर्मों के प्रवर्तक बनो जगाम सोलोकान्षा सावर जंगमान यह आदेश देकर वे अज्ञानंधकार से परे विराजमान अपने परम अव्यक्त धाम को चले गए तन्नंतर वरदायक देवता लोक पिता ने संपूर्ण चराचर लोकों की सृष्टि की तथा तत प्रत आदो कृतुगुभम तथे धर्मो व्याप्य लोका फिर तो सृष्टि के आरंभ में कल्याणकारी कृतयुग की प्रवृत्ति हुई और तब से सात्व धर्म सारे संसार में व्याप्त हो गया तेन ही वाद्यन धर्मेण ब्रह्म पूजयामास दरि नारायण प्रभु लोकस्रेष्ठा ब्रह्मा ने उसी आदि धर्म के द्वारा देवीश्वर भगवान नारायण हरि की आराधना की धर्म प्रतिष्ठा हेतु तो मनु स्वारोचि संत अध्यामास तदा का हित कामया फिर इस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए समस्त लोकों के हित की कामना से उन्होंने स्वरोचिस्त मनु को इस समय इस धर्म का उपदेश किया तथा स्वयं अध्यापय व्यग्रह सर्वलोक पतिर्विभू नरेश्वर उन दिनों स्वरोचिस मनु की संपूर्ण लोकों के अधिपति एवं प्रभु थे उन्होंने शांत भाव से पहले अपने पुत्र संख पद को स्वयं इस धर्म का ज्ञान प्रदान किया संख पे पुत्रां ततः शख पद चापेत्रा पुत्र त्रेतायुगे पुनः भारत फिर शख पद ने भी अपने और पुत्र दिगाल सुवर्णाभ को इस धर्म का अध्ययन कराया इसके बाद त्रेतायुग प्राप्त होने पर वह धर्म फिर लुप्त हो गया नारायण अक्षो ब्रह्मण पश्यत निवस फिर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नासिका के द्वारा जब पांचवा जन्म ग्रहण किया तब स्वयं कमल भगवान नारायण हरि ने ब्रह्मा जी के सामने इस धर्म का उपदेश दिया सनत भगवान सनत भगवान कुमार ओपहि प्रजापति धर्म में नरेश्वर तत्पश्चात भगवान सनत कुमार ने उनसे उस सात्वत धर्म का उपदेश ग्रहण किया सनत कुमार से प्रजापति ने कृतियों के आदि में इस धर्म का ग्रहण किया क्षिड़े तथ्य दूयो नारायण मुखोदी वीरण ने इसका अध्ययन करके रभ्य मुनि को उपदेश दिया रैभ्य ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त धर्मात्मा एवं शुद्ध आचार विचार वाले अपने पुत्र दिग्पाल कुक्षे को इसका उपदेश दिया तदनंतर नारायण के मुख से निकला हुआ यह सात्विक धर्म फिर लुप्त हो गया अंड जे जन्मने पुनर्ब्रह्मणे हरियो नए ऐस धर्म समूतो नारायण पुनः इसके बाद जब ब्रह्मा जी का अंड से छठा जन्म हुआ तब भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के लिए पुनः भगवान नारायण के मुख से यह धर्म प्रकट हुआ गृह तो ब्रह्मणाराजन् प्रयुक्तस्य यथाविधि अध्यापिताच मुनियो नामना बर्ष सदो राजन ब्रह्मा जी ने इस धर्म को ग्रहण किया और वे विधि पूर्वक उसे अपने उपयोग में लाए नरेश्वर फिर उन्होंने बर्हस्पद नाम वाले मुनियों को इसका अध्ययन कराया बर्ह सभ्य सम्राप्त साम वेदांत देशम ज्येष्ठम नाम ज्येष्ठ साम्रतो हरी बरहिष नामक ऋषियों से इस धर्म का उपदेश जेष्ठ नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण को मिला जो सामवेद के पारंगत विद्वान थे ज्येष्ठ साम की उपासना का उन्होंने व्रत ले रखा था इसलिए वे ज्येष्ठ साम्रति हरि कहलाते थे ज्येष्ठाचाप्या संक्रांतो राजनाम अभिकंपनम अंतरदे राजन राजेश धर्म प्रभो हरे हम राजन ज्येष्ठ से राजा अभिकंपन को इस धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ प्रभो तदनंतर यह भागवत धर्म फिर लुप्त हो गया यदिद सप्तम जन्म पद्मज ब्रह्मणो नृप तत् स धर्म कथिता स्वयं नारायण ही निता महाय शुद्धा जुगादौ लोकधारिण पितामहशक्षा धर्मेत पुरा दत नरेश्वर यह जो ब्रह्मा जी का भगवान के नाभि कमल से सातवां जन्म हुआ है इसमें स्वयं नारायण ने ही कल्प के आरंभ में जगद्धाता शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा को इस धर्म का उपदेश दिया फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रजापति दक्ष को इस धर्म की शिक्षा दी तथो तो जेषे त्रित्रे प्रादा दक्षो निपुत आदित्य सवितुरभस्वान जत इसके बाद दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दौहित्रदित्य के सविता से भी बड़े पुत्र को इस धर्म का उपदेश दिया उन्हें से विभस्वान्न सूर्य ने इस धर्म का उपदेश ग्रहण किया त्रेतायुगा दौ च तथो विभस्वान्न मनवे ददौ मनुष्चलोकभूत्यथम सीता ये फिर त्रेता युग के आरंभ में सूर्य ने मनु को और मनु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्वाकू को इसका उपदेश दिया इक्वाकुण चाप्य चा तो लोकानवस्थित गमी सती क्षया च पुनर्नारायण नृप इक्वाकू के उपदेश से इस शाश्वत धर्म का संपूर्ण जगत में प्रचार और प्रसार हो गया नरेश्वर कल्पांत में यह धर्म फिर भगवान नारायण को ही प्राप्त हो जाएगा यती नाम चापियो धर्म सते पूर्व नृपोत्तम कथित हरिगीता यो का जो धर्म है वह मैंने पहले ही तुम्हें हरिगीता में संक्षेप पहले से बता दिया है नारदीन सुसंप्रात स रहस्य संग्रह ऐस धर्मो जगन्नाथ साक्षा नारायण महाराज नारद जी ने रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को साक्षात् जगदीश्वर नारायण से भली भाति प्राप्त किया था एवं महान धर्म आद्यो राजनातन दुर्विग्ञो दुष्क सातार्य त राजन इस प्रकार यह आदि एवं महान धर्म सनातन काल से चला आ रहा है यह दूसरों के लिए दुर्गेय और दुष्कर है भगवान के भक्त सदा ही इस धर्म को धारण करते हैं धर्म ज्ञान चैते नह सुप्रयुक्त न कर्मणाम अहिंसा धर्मयुक्त न प्रिये हरिरे स्वर इस धर्म को जानने से और अहिंसा भाव से युक्त इस शास्वत धर्म को क्रिया रूप से आचरण में लाने से जगदीश्वर श्रीहरि प्रसन्न होते हैं एक व्यूह विभागो वा क्विद्यूह संग्यूहरषापी संतु्यूहते भगवान के भक्तों द्वारा कभी केवल एक व्यूह भगवान वासुदेव की कभी दो व्यूह वासुदेव और संकर्षण की कभी प्रद्युम्न सहित तीन व्यूहों की और कभी अनुरुद्ध सहित चार व्यूहों की उपासना देखी जाती है हरिदेव ही क्षेत्रज्ञो निर्मो निष्कलस्था जीवच सर्वभूत पंचभूत गुणाति भगवान श्रीहरि ही क्षेत्रज्ञ हैं ममता रहित और निष्कल हैं ये ही संपूर्ण भूतों में पांच भौतिक गुणों से अतीत जीवात्मा रूप से विराजमान है मनच प्रथितम पंचे राजन पंचेन्द्रिय समीरण ऐशलोक विधेयन ऐसलोक विसर्ग राजन पांचो इंद्रियों का प्रेरक जो विख्यात मन है वह भी श्री हरि ही है ये बुद्धिमान श्री हरि ही संपूर्ण जगत के प्रेरक और सृष्टा हैं अकर्ता कर्ता च कार्यम राजन यथेक्षति तथाजन्डते पुरशो यरेश्वर ये अविनाशी पुरुष नारायण ही अकर्ता कर्ता कार्य तथा कारण हैं ये जैसा चाहते हैं वैसे ही क्रीड़ा करते हैं एकांत हैंस्ते कृत्पत्तम तो मै गुरुप्रसादृता पभी नहीं है ऐसे लोगों के लिए इस धर्म का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है एकांति नो हि पुरुषा दुर्लभ बहो नृप यद्यम जगस् अहिंसा कैरात्मि सर्वभूत भवे आशी कर्म विवर्जिता भगवान के अनन्न्य भक्त दुर्लभ हैं क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत नहीं हुआ करते पुरानंदन यदि संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले आत्मज्ञानी अहिंसक एवं अन्य भक्तों से जगत भर जाए तो यहाँ सर्वत्र सतयुग छा जाए और कहीं भी सकाम कर्मों का अनुष्ठान न हो एवं स भगवान व्यासो गुरु कथया कृष्ण भी प्रजानाथ इस प्रकार मेरे धर्मज्ञ गुरु द्विश्रेष्ठ भगवान व्यास ने श्री कृष्ण और भीष्म के सुनते हुए ऋषि मुनियों के समीप धर्मराज को इस धर्म का उपदेश किया था तस्प्य कथयत पूर्व नारदातपा देव परमक ब्रह्म श्वेत चंद्रावच्युत यहाँ ते नारायण परायण राजन उनसे भी प्राचीन काल में महातपस्वी नारद जी ने इसका प्रतिपादन किया था नारायण की आराधना में लगे हुए अन्य भक्त चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले उन्हीं पर ब्रह्मस्वरूप भगवान अच्छि को प्राप्त होते हैं जन मे जय उच एवं बहुविधम धर्म प्रतिबुद्धन सेविता न कुर्वन्ते कथम विप्रा अने वृते धन्मेजय ने पूछा मुड़े इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों द्वारा सेवित जो यह अनेक सद्गुणों से संपन्न धर्म है इसे नाना प्रकार के व्रतों में लगे हुए दूसरे ब्राह्मण क्यों आचरण में नहीं लाते हैं वे वह संपाय प्रकृतियो राजेह बंधे सुनिर्मिता राजसी चा सी चार वे संपायन जी ने कहा भरत नंदन शरीर के बंधन में बंधे हुए जो जीव है उनके लिए ईश्वर ने तीन प्रकार की प्रकृतियाँ बनाई है सात्विक, रास्ती और तामसी देह बंधेश पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल्व सात्विक पुरुषा पुरुष पुर सिंह पुरुषिंग धुरंधर वीर इन तीन प्रकृतियों वाले जीवों में जो सात्विकी प्रकृति से युक्त सात्विक पुरुष है वही श्रेष्ठ है क्योंकि वही मोक्ष का निश्चित अधिकारी है अदापि स विजा न ब्रह्म वित्तम नारायण परो मोक्ष तथो वै सात्विकमृत यहाँ भी वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि परम पुरुष नारायण सर्वोत्तम वेदविद्ता है और मोक्ष के परम आश्रय भगवान नारायण ही हैं इसलिए वह मनुष्य सात्विक माना गया है मनीष तम चाते चिंतन पुरुषोत्तम एक भक्ति नारायण नारायणपरायण भगवान नारायण के आश्रित उनका अनन्य भक्त अपने मन के अभीष्ट भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करता हुआ उनको प्राप्त कर लेता है मनीष्णो हीचे मोक्ष तेजा विच्छिन्न तृष्णा योग छेम वहो हरि धर्म में तत्पर रहने वाले जो कोई भी मनीषी यति हैं तथा जिनके का का नाश हो गया है उनके योग का भार भगवान नारायण करते सात्विकस्तु सात्विके निश्चित जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जिस पुरुष को भगवान वसूदन अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं उसे सात्विक जानना चाहिए वह मोक्ष का सुनिश्चित अधिकारी हो जाता है सांख्य योगे न तुल्यो हे धर्म एकांत सेवितः नारायणात्म के मोक्षे तथो जानती पराम गति एकांत भक्तों द्वारा सेवित धर्म सांख्य और योग के तुल्य है उसके सेवन से मनुष्य नारायण स्वरूप मोक्ष में ही परम गति को प्राप्त होते हैं नारायणी नृष्टस्व प्रतिबुद्धो भविपुमात्मे छया राजन प्रतिबुद्धो न जायते राजन जिस पर भगवान नारायण की कृपा दृष्टि हो जाती है वह पुरुष ही ज्ञानवान होता है इस तरह अपनी इच्छा मात्र से कोई ज्ञानी नहीं होता राजमसी च्यामिश्री प्रकृति स्मृति तदात्मक ही पुरशमानशा पते प्रवृत्ति लक्षण युक्त नावेक्षति हरि स्वयं प्रजानात राजसी और तामसी ये दो वृत्तियां दोषो से मृत होती हैं जो पुरुष राजस और तामस प्रकृति से युक्त होकर जन्म धारण करता है वह प्रायः सकाम कर्म में प्रवृत्ति के लक्षणों से युक्त होता है अतः भगवान श्रीहरि उसकी ओर नहीं देखते पश्य नम जायम रस्ता ऐसा पुरुष जब जन्म लेता है है तब उस पर लोक ब्रह्मा की कृपा होती और और वे उसे प्रवित्ति मार्ग में कर देते हैं उसका मन रजोगुण तमोगुण के प्रवाह में डूबा रहता है काम देवासिन शुद्धे नथो वैकारी देवता और ऋषि कामनायुक्त सत्वगुण में स्थित होते हैं उनमें भी शुद्ध सत्वगुण की कमी होती है इसलिए वे वैकारिक माने जाते हैं जन्मे जय उच कथम वैकारी को गेत पुरुषोत्तम वध सर्व यथा दृष्टम प्रवृतिम च यथा क्रम में पूछा वह पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त कर सकता है यह सब आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए और उसकी का भी वर्णन कीजिए संयुक्त त्रिभिर ग्रिय पंचविश कैसम पायन जी ने कहा जो अत्यंत सूक्ष्म से से संयुक्त तथा अकार, उच, उकार और मकार इन तीन अक्षरों युक्त स्वरूप है उस परम पुरुष परमात्मा को पचीसवां तत्वरूप पुरुष जीवात्मा कर्तव के अहंकार से शून्य होने पर प्राप्त करता है एवं सांख्य योगम वेदारण्यक च परमारी नारायण परात्मक इस प्रकार आत्मा और अनात्मा का विवेक कराने वाला सांख्य चित्त वृत्तियों के निरोध का उपदेश देने वाला योग जीव और ब्रह्म के अभेद का बोध कराने वाला वेदों का आरण्य भाग उपनिषद तथा भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करने वाला पाँच रात्र आगम ये सब शास्त्र एक लक्ष्य के साधक होने के कारण एक बताए जाते हैं ये सब एक दूसरे के अंग हैं सारे कर्मों को भगवान नारायण के चरणार बिंदों में समर्पित कर देना यह एकांत भक्तों का धर्म है यथा समुद्रा प्रसिता जलौघाम तमेवरा जन्म पुनरा विशांति तथा ज्ञान महाजलौाम नारायणम वे पुनराब राजन जैसे सारे जल प्रवाह समुद्र से ही प्रसार को प्राप्त होते हैं और फिर उस समुद्र में ही आकर मिल जाते हैं उसी प्रकार ज्ञान रूपी जल के महान प्रवाह नारायण से ही प्रकट होकर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं ऐसते कथितो धर्म सात कुरुनंदन पुरुष भरतभूषण कुरुनंदन यह तुम्हें सातवत धर्म का परिचय दिया गया है यदि तुमसे हो सके तो यथोचित रूप से इस धर्म का पालन करो एवं महाभागो नारदो गुरुवे श्वेता जतीना चाह एकांत गतिम अभ्यम इस प्रकार महाभाग नारद जी ने मेरे गुरु व्यास जी से श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थों और काषाय वस्त्रधारी संन्यासियों की अविश्वर एकांत गति का वर्णन किया है व्यासाह कथित प्रत्याह धर्मपुत्र यदितेम तोभ्यम आख्या प्रथित गुरो व्यास जी ने बुद्धिमान धर्मपुत्र को प्रेम पूर्वक इस धर्म का उपदेश दिया गुरु के मुख से प्रकट हुए उसी धर्म का मैंने यहाँ तुम्हारे लिए वर्णन किया है इत्थम ही दुश्चरो धर्म एस पार्थिव सत्तम यथव तथैवाणे भमंती विमोहिताश्रेष्ठ इस तरह यह धर्म दुष्कर है तुम्हारी तरह दूसरे लोग भी इसके विषय में मोहित हो जाते हैं कृष्ण यह ही लोकाना भावरो मोहन तथा संहारकार क्य कारण प्रजानाथ भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के पालक मोहक संहारक तथा कारण है अतः तुम उन्हें का भक्तिभाव से भजन करो इसी महाभारते शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्वि नारायणी एक ऐकांतिक भाव अष्टच्वार्याज इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा एवं उनके प्रति एकांतिक भाव विषय 348वां अध्याय पूरा हुआ